तत्व चिंतामढ़ी कल्याण प्राप्ति के उपाय कल्याण मुक्ति को कहते हैं यह शब्द परम पद या परम गति का वाचक है कल्याण को प्राप्त करने के प्रधान उपाय तीन हैं निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग, योग अर्थात सांख्य योग और भक्ति योग अर्थात ध्यान योग इनमें भक्ति का साधन स्वतंत्र भी किया जा सकता है और निष्काम कर्मयोग एवं सांख्य योग के साथ भी निष्काम कर्मयोग का विस्तृत वर्णन गीता के द्वितीय अध्याय के उनतालीसवें श्लोक से तिरपनवें श्लोक तक है और निष्काम कर्मयोग द्वारा सिद्धियों को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण इसी अध्याय के चौवनवें से बहत्तरवें श्लोक तक वर्णित है ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक है और उसी के अनुसार तृतीय अध्याय के अट्ठाईसवें पंचम अध्याय के आठवें और नौवें तथा चतुर्दश अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में ज्ञान योगी के कर्म करने की विधि बतलाई है इसके अतिरिक्त पंचम अध्याय के तेरहवें से छबीसवें श्लोक तक ज्ञान और अष्टादश अध्याय के उनचासवें से पचपनवें श्लोक तक उपासना सहित ज्ञान योग का वर्णन है पंचम अध्याय के सत्ताईसवें से उनतीसवें षष्ठ अध्याय के ग्यारहवें से बत्तीसवें अष्टम अध्याय के पाँचवें से बाईसवें नवम अध्याय के तीसवें से चौंतीसवें दसम अध्याय के आठवें से बारहवें एकादश अध्याय के पैंतीसवें से पच्चीस और द्वादश अध्याय के दूसरे से दो आठवें श्लोक तक ध्यान योग या भक्ति योग का वर्णन है वास्तव में ध्यान योग और भक्ति योग एक ही वस्तु है इसी प्रकार श्री गीता जी के अन्यान्य स्थलों में भी तीनों साधनों का भिन्न भिन्न भिन रूप से वर्णन है इन सब में वर्तमान समय के लिए कल्याण की प्राप्ति का सबसे सुगम और उत्तम उपाय भक्ति सहित निष्काम कर्म योग है इसका बड़ा सुंदर उपदेश श्री गीता जी के अष्टादश अध्याय के निम्नलिखित ग्यारह श्लोकों में है भगवान श्रीकृष्ण महाराज कहते हैं सर्वर्माण्य सदा कर्वाणो मद्रृपाश्रय मत्प्रदवापनोती शाश्वत पदम व्यय चेतसावकर्मा मयि संत्पर बुद्धिग मुश्रि मचित सतत मच्चिसर्वुर्गा मत मत्प्रसा तरिष्यसि अथ चेमहकारा न्रोष्यतिन्यसी यद्माश्रिथ्य नोस्य मससे निश्च व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वाम्क्ष्यसी स्वभावन कौंतेय निब्ध स्वयन कर्मण कर्त नैक्ष्यसी यमोहा वशो तत् ईश्वर सर्वूता हृदय सेर्जुन ठते भ्रामूता यंारूढ़ा मयया तमे शरण गच्छत तत्दात्ति स्थानापनसी शाश्वत ज्ञान गुह्यातरम मैयामृश्य तदेषेण यथेक्षसि तथा कुर सर्वुयतम भूय शृणु मे परमं वच इष्टो मे दृढ़मती तथो वक्षा ते हिम मन्मनाभ मौ नद्याजी ममस्कुर नामे वैश्यसी सत्यं ते प्रति प्रिय मे सर्वधर्मा पर मेकं सरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षयु मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है अतय हे अर्जुन तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो